साधना की अद्भुत प्रणाली केनोप्रिषद स्वामी आत्मानंद प्रज्ञा की उड़ान होती है और उस उड़ान में ऐसे सूत्र दिखाई देते हैं जैसे हमने मंत्र कहा मंत्र का क्या अर्थ होता है बहुत छोटा सा शब्द राशि अधिक नहीं है शब्द छोटा सा है वाक्य बहुत छोटा सा है पर उस छोटे से वाक्य के भीतर में बहुत ऊर्जा भरी है बहुत शक्ति है उसको हम मंत्र कहते हैं इस व्याख्या के अनुसार आइंस्टाइन ने जो सूत्र देखा जो समीकरण देखा वह तो मानो शक्ति का भंडार है आज संसार तो उसी से शक्ति प्राप्त कर रहा है यह मंत्र ही है मंत्र दर्शन कैसे ऐसे ही मंत्र के रूप में प्राप्त इन श्लोकों को ऋषियों ने देखा है और ठीक ऐसे ही देखा है जब मन सूक्ष्म हो जाता है पवित्र हो जाता है तो मन की गति आबाद हो जाती है अभी तो मन की गति आवाज नहीं है आप यह कह सकते हैं मन तो कहीं भी जा रहा है हमने कितने स्थान देखे हैं मन पल भर में इंग्लैंड चला जाता है अमेठी चला जाता है जहाँ जहाँ जाकर हमने कुछ देखा या अनुभव किया पल भर में मन सभी जगह चला जाता है आप कहेंगे कि क्या यह मन की आवाज़ गति नहीं है हम कहेंगे कि मन बहुत दूर तक चला जाता है पर यह आबाध गति नहीं कहलाती है इसके लिए भी बाधा है इसके लिए भी सीमा है देश और काल को बाध करके भेद करके मन नहीं जा सकता है पर जब मन पवित्र होता है तो सूक्ष्म हो जाता है और सूक्ष्म होने से देश और काल की गतियों को बाधित कर देता है तब ऐसे समय में ये मंत्र दिखाई देते हैं केनोपनिषद में वह प्रक्रिया भी हमारे सामने रखी गई है जिसके माध्यम से हमारा मन निर्बाध हो सकता है उस निर्बाध गति को प्राप्त कर सकता है शंकराचार्य द्वारा उपनिषद भाष्य भगवत पूज्यपाद आचार्य शंकर के द्वारा जिन दस उपनिषदों पर भाष्य लिखे गए ईश केन कठ मुंडक प्रश्न ऐत्रेय तैत्रेय छांदोग्य बृहदारण्यक उनमें केन उपनिषद को दूसरा मानते हैं जो बारहवीं श्वेताश्वतर है उसके संबंध में मतभेद है यदि शंकराचार्य जी ने वह भाष्य नहीं रचा ऐसा बहुतों का मत है और मेरा व्यक्तिगत मत वही है वह आदि शंकराचार्य का भाष्य नहीं है जो भी हो यह उपनिषद साहित्य है उपनिषद नाम क्यों उपनिषद क्यों कहते हैं अन्य कोई नाम क्यों नहीं दिया इसके लिए उपनिषद का क्या अर्थ है सद धातु है और इस धातु में उप और नी ये दो उपसर्ग लगे हैं उप का अर्थ होता है समीप नी का अर्थ होता है अत्यंत उप और नी का तात्पर्य हुआ अत्यंत समीप अत्यंत समीप जाने से क्या होता है सद धातु के तीन अर्थ हैं एक अर्थ है विश्रण के अर्थ में मानो पूरी तरह से नष्ट कर देना दूसरा अर्थ जाना प्राप्त होना और तीसरा अर्थ है अवसादन, शिथिल कर देना यह किसका नाश करता है यहाँ पर वे कहेंगे कि जो मनुष्य के जीवन में जन्म जरा रोग आते हैं इनका नाश करता है अविद्या के बंधन को शिथिल कर देता है और पर ब्रह्म के पास उस परम सत्य के पास आत्यंतिक रूप से पहुंचा देता है इसीलिए भगवत पूज्य पा शंकराचार्य जी मुंडक उपनिषद पर भाष्य लिखते हुए उपनिषद शब्द की व्याख्या में कहते हैं यह इमाम ब्रह्म विद्यापयाती आत्मभावेन श्रद्धा सराह संतह आत्म भाव श्रद्धा भक्तिपुर सतर्भजन्म जरागा अनपूग परम वा ब्रह्म गमयती अविद्यादि संसार च विनाशयति इति चत्यम अवसादय विनाशयती उपनिषद उपनू सदैर अर्थस्मरण या उपनिषद शब्द का अर्थ है जब हम इस ब्रह्म विद्या के पास आत्मीयता पूर्वक अपना अत्यंत सगा मानकर श्रद्धा भक्ति के साथ उसके अत्यंत निकट जाते हैं तो वह हमारा कल्याण करती है जैसे हम किसी चिकित्सक के पास जाते हैं चिकित्सक की दवा तभी कारगर होती है जब उसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है यदि चिकित्सक में श्रद्धा ही न हो तो कितनी भी बढ़िया दवा वह दे उस दवा का पूरा फल हमें नहीं मिलता है अतः चिकित्सक के पास श्रद्धापूर्वक जाना चाहिए हमने सुना है कि वे बड़े चिकित्सक हैं बहुतों को उन्होंने आराम पहुंचाया है कठिन से कठिन बीमारी उन्होंने दूर कर दी है जब ऐसी प्रशंसा उनके बारे में सुनते हैं तो चिकित्सक से मानसिक लगाव होता है उसके प्रति आत्मभाव होता है ऐसा मान जब जाते हैं तो फल मिलता है